उसने तुरंत ही राघव और जतिन की तरफ देखते हुए कहा एक काम करो तुम लोग जल्दी से मुझे रमाकांत के बेटे रोहित अग्रवाल की मेडिकल रिपोर्ट निकाल कर दो। क्या मेडिकल रिपोर्ट? क्यों? दोनि ने विक्रांत की तरफ देखते हुए हैरानी से सवाल किया उसके साथ ही राघव और जतिन भी शॉक्ड रह गए उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया हाँ और फिर विक्रांत ने सुनिधि को रोहित का फोन नंबर देते हुए कहा सुनिधि तुम इस नंबर को ट्रैक करो मुझे इनकी लोकेशन चाहिए का दिमाग बहुत तेज था वो तुरंत ही विक्रांत का इरादा समझ गई उसने कहा सर आप रोहित को किडनैप करके रमाकांत को ब्लैकमेल करने का प्लान बना रहे हैं क्या क्या ब्लैकमेल? राघव ने चौंकते हुए कहा नहीं हम ये नहीं कर सकते किडनैपर से जुर्म कबूलवाने के लिए खुद ही किडनैपिंग करेंगे नहीं ये बिल्कुल गलत है अरे रुको मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा विक्रांत ने दोनों को शांत करवाते हुए कहा मैं भी साजिद को इसी तरह से अरेस्ट करने के चलते अपनी नौकरी गवाने से से अब मैं फिर से वही गलती कैसे कर सकता हूं? पागल हो क्या तुम लोग फिर फिर क्या करोगे? जतिन ने सवाल किया अरे ब, तुम लोग लग रहा है अभी समझे नहीं विक्रांत ने हंसते हुए कहा जतिन तुम पहले जालसाजी वाले डिपार्टमेंट में काम करते थे न तुम्हे तो जाली दस्तावेज की काफी नॉलेज होगी क्या तुम मुझे जतिन की फर्जी डायग्नोसिस रिपोर्ट बनाकर दे सकते हो फर्जी क्या अगर रमाकांत इस तरह की रिपोर्ट से अपना जुर्म कबूल लेगा तो मैं ओरिजिनल रिपोर्ट बनाकर दे सकता हूँ वो भी एक दो नहीं बल्कि हजारों जतन ने जवाब दिया तभी राघम ने विक्रांत के हाथ में रोहित की मेडिकल रिपोर्ट निकाल कर रख दी लेकिन तुम रोहित की मेडिकल रिपोर्ट का क्या करोगे विक्रांत बड़े ध्यान से इस रिपोर्ट को देखने लगा फिर अचानक से उसकी आंखों में चमक आ गई मानो वो जो चीज ढूंढ रहा था वो उसे इस डॉक्यूमेंट में मिल गई उसने रिपोर्ट में ध्यान से देखते हुए कहा ये देखो रोहित हर साल ब्लड टेस्ट करवाने के साथ ही एक खास समय पर डेंटिस्ट के पास भी जाता है डेंटिस्ट? अब तो वो तीनों और ज़्यादा हैरान उठे विक्रांत के दिमाग में क्या चल रहा है उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तभी सुनिधि ने विक्रांत को बताया सर रोहित का नंबर ट्रैक नहीं हो रहा उसकी लोकेशन नहीं शो हो रही है उसे कुछ हुआ क्या विक्रांत हंसते हुए उठ खड़ा हो गया उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की लकीरें देखी जा सकती थीं। कुछ नहीं हुआ तुम लोग चिंता मत करो अब रोहित को कुछ हो या ना हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है विक्रांत ने डॉक्यूमेंट को लेकर अपने हाथ में मरोड़ दिया अब मुझे कुछ करना होगा रमाकांत को सारी सच्चाई बताने में बस एक दिन और लगेगा अब हमने इस केस की सच्चाई जानने के लिए छब्बीस साल तक इंतजार किया तो फिर एक दिन और सही सुबह के तकरीबन 10 बजने वाले थे विक्रांत घर नहीं जा सका था वो ऑफिस में ही फ्रेश होकर और हो घंटे की नींद लेना चाहता था लेकिन काम इतना ज्यादा था कि विक्रांत के पास आराम करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था लगभग बारह बजे के, के करीब विक्रांत फिर से तैयार होकर ऑफिस के लिए पहुंच गया इसे भूख भी लग रही थी तो उसने तुरंत ही KFC से खुद के लिए बर्गर ऑर्डर कर लिया था इसके बाद उसने अपने एक हाथ से बर्गर का पैकेट लिया और फिर दूसरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स से भरा हुआ फाइल ले लिया। फिर वो रमाकांत को जिस रूम में रखा हुआ इतफाकन विक्रांत जब ऑफिस के कॉरिडोर ऐसी गुजरते हुए इंटेरोगेशन रूम की तरफ जा रहा था तभी उसकी नजर बीच में ही बात करते हुए रमा के वकील नवजोत कालरा पर पड़ी वो ऑफिस के भीतर सीनियर पुलिस ऑफिसर के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहा था विकांत उसकी आवाज सुनकर वहीं रुक गया तुम लोगों को कुछ नियम कानून पता है तुम्हें पता भी है कि कैसे इंटेरोगेट किया जाता है इस तरह से तुम लोग मेरे क्लाइंट के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते मैं तुम सबके खिलाफ पिटीशन दाखिल करने जा रहा हूँ मैं पूरे डी नगर ब्रांच के खिलाफ केस करूँगा तुम सबको कोर्ट में खींच कर लाऊंगा ये पुलिस स्टेशन जनता के टैक्स ऐसी चलता है हम सभी टैक्स पे करते हैं तब जाकर तुम लोगों को सैलरी मिलती है मेरे क्लाइंट रमाकांत इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और वो सालाना करोड़ों रुपए का टैक्स भरते हैं क्या इसीलिए वो टैक्स पे करते हैं कि पुलिस वाले उन्हें इस तरह से इंटेरोगेट करें अरे आप एक वकील हैं शहर के सम्मानित लॉयर हैं आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने नवजोत को चुप कराते हुए कहा रमाकांत अग्रवाल को किडनेपिंग केस में अरेस्ट किया गया है और पुलिस अपने दायरे में रहकर उन्हें इंटेरोगेट कर रही है आप इस तरह से पुलिस के काम में दखल नहीं दे सकते क्या क्या कहा आपने कालरा ने अपनी भौएं टेढ़ी करते हुए कहा एक मिनट आप इस तरह से मेरे क्लाइंट का नाम किसी किडनैपिंग केस से नहीं जोड़ सकती अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है और अभी आपके पास क्या सबूत है कि रमाकांत अग्रवाल किडनैपिंग केस में इन्वॉल्व थे और अगर वो इन्वॉल्व थे तो आप ये साबित करने के बाद ही कुछ कह सकती है ऐसे अगर आप बेवजह का आरोप मेरे क्लाइंट पर लगाएंगी तो फिर मैं आपके ऊपर मानहानी का केस भी कर सकता हूँ क्या बकवास कर रहे हैं आप ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात ने थोड़ी तेज आवाज में कहा आपको भी अच्छे से पता है कि रमाकांत अग्रवाल के ऑफिस बिल्डिंग से नितिन खरबंदा को पकड़ा गया है। नितिन खरबंदा तो जानते हैं ना आप वही नितिन जो 26 साल से गायब था और उसकी किडनेपिंग रमाकांत ने ही की थी या नितिन का मिलना सबूत नहीं है हेलो, प्लीज, इस तरह से आप मेरे क्लाइंट पर आरोप नहीं लगा सकते नवजोत कालर ने थोड़ा गुस्से से भरे लफ्जों में कहा कानून इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों से नहीं चलता समझे आप नितिन खरबंदा को अग्रवाल कॉरपोरेशन के ऑफिस की बिल्डिंग से पकड़ा गया है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे अग्रवाल कॉरपोरेशन के सीईओ मिस्टर रमाकांत अग्रवाल ने छुपा रखा हुआ था अगर आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो फिर आपको भी लीगल नोटिस दी जा सकती है गलत बात कर रहे हैं आप झूठ आप बोल रहे हैं और नोटिस हमें देने की बात कर रहे हैं ब्यूरो चीफ मिताली ने गुस्से से भरे लहजे में जवाब दिया नितिन खरबंदा को पिछले 26 सालों से रमाकांत ने अपने ऑफिस की बिल्डिंग में बंदी बनाकर रखा हुआ था इस तरह से आप जबरदस्ती बात खत्म नहीं कर सकते रमाकांत ने बच्चों की किडनैपिंग की उनका मर्डर किया और हमारे एक ऑफिसर को भी जान ऐसी मारने की कोशिश की हम उसे इतनी आसानी ऐसी नहीं छोड़ने वाले समझे आप क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग नवजोत कालरा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा मेरे क्लाइंट ने किसी पुलिस वाले पर अटैक नहीं किया बल्कि आप लोगों ने मिलकर उसे जान से मारने की कोशिश की है मेरे क्लाइंट के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है उनके मुंह और सिर पर भी चोट लगी है उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है अगर आप लोग उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हैं तो फिर उन्हें कुछ भी होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की ही होगी अगर मेरे क्लाइंट को कुछ भी हुआ तो फिर इसका जवाब आप सबको देना होगा